राम प्रसंग आत्म द्वारा प्रदान किसी किसी भक्त के के प्रति करुणा और प्रसन्नता से विभोर होकर दिव्य शक्ति पवित्र स्पर्श से उसे कितार से करते हमने इससे पहले भी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव को प्राय प्रतिदिन ही देखा था परंतु आज तो अर्धबाह दशा में वे संवेद प्रत्येक भक्त को उसी तरह स्पर्श करने लगे कहना न होगा उनके इस अपूर्व कृपा से भक्तों में आनंद की सीमा न रही वे समझ गए कि आज से वे अपने देवत्व की बात केवल उन्हीं लोगों के निकट नहीं बल्कि संसार में किसी के भी निकट अब छिपा नहीं रखेंगे और उन लोगों को अपनी अपनी त्रुटि अभाव और असमर्थता का बोध होने के कारण इस विषय में किंचन मात्र संदेह नहीं रहा कि अब से पापी तापी सभी समान रूप से उनके अभय श्री चरणों में आश्रय लाभ करेंगे अतः इस अपूर्व घटना से कोई कोई कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाने के कारण मंत्र मुग्ध हो केवल उन्हें देखते ही रहे कोई कोई घर के भीतर के सब लोगों को श्री कृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर धन्य होने के लिए चिल्लाकर कर बुलाने लगे और कोई कोई फूल चुनकर मंत्रोच्चारण करते हुए उनके शरीर पर चढ़ा उनकी पूजा करने लगे कुछ क्षण ऐसा होने के बाद श्री राम कृष्ण देव को शांत होते देखकर भक्त लोग भी पहले की तरह हुए और आज का उद्यान भ्रमण इसी तरह समाप्त करके वे भी मकान में प्रविष्ट हुए और अपने कमरे में जा बैठे रामचंद्र आदि किसी किसी भक्त ने इस घटना को श्री राम कृष्ण देव का कल्पतरू होना कहकर निर्देश किया है परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण देव का वह अभय प्रकाश अथवा आत्म प्रकाश पूर्वक सबको अभय प्रदान करना ही अधिक युक्ति युक्त है जनश्रुति है कि अच्छा या बुरा जो जो कुछ प्रार्थना करता है कल्पतरु उसे वह प्रदान करता है परंतु श्री कृष्ण देव ने तो वैसा नहीं किया है उन्होंने इस घटना से जनसाधारण को बिना भेदभाव के अभयाश्रय प्रदान कर अपने देव मानत्व का ही परिचय सुव्यक्त किया है जो व्यक्ति आज उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य हुए थे उनमें चंद्रा दास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि हारायण के प्रणाम करते ही श्री रामकृष्ण देव ने भावावेश में उसके सिर पर अपना चरण कमल स्थापित किया था इस प्रकार कृपा करते श्री रामकृष्ण देव को हमने बहुत कम ही देखा है बेलियाघाटा निवासी चंद्र कलकत्ते के फिंडले मेयर कंपनी के ऑफिस में काम करते थे श्री रामकृष्ण देव की कृपा के स्मरणार्थ वे उन दिनों प्रतिवर्ष महोत्सव करते थे श्री रामकृष्ण देव के भतीजे श्री रामलाल चट्टोपाध्याय उस दिन वहां उपस्थित थे और उनकी कृपा प्राप्त करके वे भी धन्य हुए थे पूछने पर उन्होंने हमें बताया इससे पहले मैं इष्टमूर्ति का ध्यान करते समय उनके श्री अंग का कुछ अंश मात्र ही मानस नेत्रों से देख पाता था जब चरण कमल देखता तब श्री मुख नहीं दिखाई पड़ता था फिर श्री मुख से कमर तक दिखाई पड़ता था तो चरण कमल दृष्ट नहीं होता था इस प्रकार जो कुछ मैं देखता था वह सजीव प्रतीत नहीं होता था आज ठाकुर के स्पर्श से सर्वांग पूर्ण इष्टमूर्ति मेरे हृदय कमल में एकाएक आविर्भूत होकर हिलते डोलते झलमलाने लगी आज की घटना के समय जो लोग उपस्थित थे उनमें आठ दस व्यक्तियों के नाम केवल हमें स्मरण है जैसे गिरीश अतुल राम नवगोपाल हरमोहन वैकुंठ किशोरी रा, राय हाराण रामलाल और अक्षय कथाम के लेखक महेंद्र भी संभवतः वहां उपस्थित थे परंतु आश्चर्य की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी भक्तों में से एक भी उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे नरेंद्र आदि अनेक भक्त श्री देव की सेवा परिचर्या के अतिरिक्त पिछली रात को बहुत देर तक साधन भजन में नियुक्त रहने के कारण थक गए थे तथा घर में सो रहे थे लाटू और सरद जगे रहने पर भी तथा श्री कृष्ण देव के कमरे की दाहिनी ओर दुमंजले की छत से वह घटना देखने पर भी स्वेच्छा से ही वे वहाँ नहीं गए थे क्योंकि श्री रामकृष्ण देव बगीचे में टहलने के लिए नीचे उतरे ही थे उसी बीच वे उनका बिस्तर धूप में डालकर घर की सफाई आदि में लग गए थे अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर चले जाने से श्री रामकृष्णदेव को असुविधा हो सकती है यह सोचकर उन्हें घटनास्थल पर जाने की इच्छा ही नहीं हुई थी